सहनौन सह वी करवा वाई तेजश्नावधीतमस्तु मे देश वो शां विवेक वैराग्य अभ्यास इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे विवेक का महत्व तो क्या है हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता इसके बारे में हमने विचार किया और विवेक का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है बहुत विस्तृत है सबका हम जान प्राप्त नहीं कर सकते हर एक पदार्थ को हम जाने ये हमारे लिए संभव नहीं है और आवश्यक भी नहीं है तो ऋषि लोगों ने जो बताया तीन तत्व है उनको हम ठीक ठीक जानते हैं तो उन उनसे भी हम मोक्ष तक पहुंचने में समर्थ हो सकते हैं तो सबसे पहले हमने ईश्वर के ऊपर विचार किया ईश्वर का विवेक और भी अन्य कक्षाओं में भी आप ईश्वर के बारे में सुनते हैं ईश्वर की आवश्यकता ईश्वर की महत्ता उसके बारे में आप जानते हैं कल हम ईश्वर के बाद जीवात्मा के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे थे शंका समाधान में भी एक दिन प्रश्न आया था कि साधना करने में नर या नारी पुरुष या स्त्री कौन अधिक सफल हो सकते हैं तो ये प्रश्न उठता है कि जीवात्मा का लिंग क्या है तो जीवात्मा का लिंग ना पुरुष है ना स्त्री है ना नपुंसक है उसमें ये धर्म लागू नहीं होते पुंस्त स्त्रीत ये शरीर का धर्म है शरीर पुरुष और स्त्री का होता है आत्मा में कोई लिंग नहीं है आज हम पुरुष के शरीर में हैं, अगले जन्म स्त्री के शरीर में जा सकते हैं अथवा आज जो स्त्री के शरीर में है वो तो अगले जन्म में पुरुष के शरीर में आ सकते हैं ऐसे मनुष्य में जैसे अन्य में भी ऐसा ही है ये तो निश्चित है कि हमारे कर्मों के आधार पर हमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर प्राप्त होता है केवल हमें नहीं पशु पक्षी में भी जो शरीर प्राप्त होता है वो कर्मों के फल के आधार पर जैसा कर्म करते उसके आधार पर ईश्वर पुरुष का अथवा स्त्री का शरीर प्रदान करता है आत्मा का कोई लिंग नहीं है अब शब्द आता है पुरुष योगदर्शन भी आपने पढ़ा पुरुष विशेष है ईश्वर वहां पुरुष का अर्थिंग ये वाला नहीं है जो पुरुष शरीर हम देखते वो वाला पुरुष नहीं है आत्मा को भी पुरुष शब्द से कह देते हैं परमात्मा को तो पुरुष इसलिए कहते हैं कि वो पूर्ण इसलिए उसको पुरुष कहते हैं अथवा पुरुष अनाथ जो संपूर्ण ब्रह्मांड में भरपूर रूप से है इसलिए उसको पुरुष कहते हैं जीवात्मा को क्यों पुरुष कहते हैं ये भी इसे शरीर की नगर में ब्रह्मांड जैसे एक नगर है पूरे ऐसे तो शरीर में एक नगर है पूरे इसके अंदर भी हमारा व्यवहार होता है इसलिए इसको भी हम पुरुष कहते हैं तो जीवात्मा को पुरुष कहते हैं और जीवात्मा को पुरुष कहने से ये नहीं समझना जो नर शरीर में है बेलों नार यहाँ पर आएंगे व्याकरण में ही सब चर्चा हो जाती है व्याकरण में आता है जैसे आप हिंदी में भी आप कहते हैं गाय चल रही है तो केवल दूध देने वाली गाय होती है या बेल भी होते हैं दोनों होते हैं फिर भी हम गाय शब्द से कहते हैं ऐसे पुरुष शब्द कहने से पुरुष स्त्री दोनों आते हैं अपना का कोई लिंग नहीं है अपना लिंग के लक्षण से रहते कल भी बताया था सभी आत्माएं एक समान है चाहे पशु पक्षी के शरीर में हो चाहे वृक्ष के उन्हीं में हो अथवा मनुष्य के शरीर में हो आत्माएं सब एक समान है आत्मा में कोई अंतर नहीं है जो ये अंतर है अन्य साधनों में भेदे इसके बाद आता है कि हम परमात्मा को तो जानते हैं परमात्मा कैसा सर्वव्यापक है के के। जीवात्मा का आकार क्या क्योंकि कोई भी पदार्थ हो कोई भी वस्तु हो उसका न कोई ना कोई परिमाण तो, तो जरूर होगा ये टेरल है तो इसकी लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है ऊंचाई इतनी है ये तो मकान है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो है।, है। कोई गोल है परिमाण तो जरूर होता है किसी का भी अस्तित्व है तो परिमाण गुण जरूर होगा तो आत्मा का भी अस्तित्व है तो आत्मा का परिमाण क्या है तो कृष्ण में और दर्शनों में आत्मा को अणु परिमाण बताया गया है आत्मा का परिमाण अणु है अणुका अर्थ बहुत छोटा है और बहुत छोटा मतलब आप वो वैज्ञानिक युग में ऐसे सोचेंगे कि हम माइक्रोस्कोप में देख लेंगे उसमें आप देख नहीं सकते समझाने के लिए उपनिषद में ऐसे बताया कि बाल के एक बाल लेंगे उसका वो तो अग्रभाग है उसको तो आप सौ टुकड़ा करेंगे और उसको भी एक टुकड़े को लेकर और सौ टुकड़ा करेंगे अर्थात बाल के अग्रभाग को दस हजार टुकड़ा करेंगे तो इसका एक भाग जितना है उतना आत्मा है ये समझाने के लिए कहा गया है वास्तव में ऐसा नहीं है आप दस हजार विवात्मा को ले आएंगे तो एक बाल का अग्रभाग हो जाएगा लाख ले आएंगे तो उतना हो जाएगा ऐसे हिसाब नहीं है खंड समझाना है कि बेहतर सूक्ष्म है ईश्वर को समझाने के लिए कह रहे कि भाई ये आदित्य गर्ण है सूर्य में जितना प्रकाश है ईश्वर में इतना प्रकाश है, है ज्ञान का प्रकाश है कह दिया जाता है कि भाई ये ब्रह्मांड कितना है ब्रह्मांड तो एक चौथाई है और परमात्मा की तीन चौथाई खाली है मतलब तो ब्रह्मांड इतना विराट है इतना लंबा है इतना चौड़ा है आप जानते हैं सुनी भी होंगे हमारे ये जो सौर है ऐसे ऐसे सौर कितने हैं और वो खरवों की संख्या में है वैज्ञानिकों ने खोज डाली और ये भी नहीं कहा कि यह अंतिम है इसके आगे और नहीं है ये भी नहीं है वो तो कहते हैं हमारे यंत्रों की क्षमता इतनी है यहां तक हमने जाना उसके आगे और भी हो सकता है तो ये अनंत ब्रह्मांड में लग रहा है और ये भी परमात्मा के एक चौथाई में है और परमात्मा इसका चार गुना है तो कोई हिसाब लगाएगा गंत ये तो एक चौथा है और परमात्मा इसका चार गुना बड़ा है तो इसकी तो सीमा आ गई तो ऐसी सीमा नहीं है खाली समझाने के लिए कहा गया कि इतना बड़ा है हम कल्पना नहीं कर सकते इस संसार को कल्पना नहीं कर सकते धरती में आप चलते रहेंगे चलते रहेंगे कथम नहीं होती है पैदल चलेंगे तो कितना विराट लगता है और इस धरती से बड़ा कितना है सूरज तेरह लाख गुना बड़ा है और इस सूरज जैसे कितने सूरज है अरबों खरबो है तो ये खाली समझाने के लिए कि इतना विराट है ऐसे आत्मा को समझाने के लिए कहा गया कि इतना सूक्ष्म है आत्मा कोई जगह नहीं घेरती है बहुत सारे आत्मा को इकट्ठा ले आएंगे तो बड़ी आत्मा बड़े स्थान घेर लेंगे ऐसी बात नहीं है आत्माएं जगह नहीं घेरती है एक ही स्थान पर प्रकृति भी है जीवात्मा भी है और वहां परमात्मा भी है तीनों एक साथ रह सकते हैं क्योंकि वे एक जैसे पदार्थ नहीं है कीट के अंदर ईट नहीं घूसता है सूक्ष्म होने से उसके अंदर प्रवेश हो जाता है तो आत्मा और परमात्मा ये जगह नहीं करते हैं ये सूक्ष्म होते हैं तो इसलिए एक स्थान पर दोनों रह सकते हैं। फिर एक प्रश्न आता है आत्माओं की संख्या कितनी है हम यहाँ इतने हैं और धरती में सात अरब हमने जब तक सुना था सात अरब मनुष्यों की संख्या है और अन्य पशु पक्षी कीट पतंग कीड़े मकोड़े देखेंगे तो कितने हैं वैज्ञानिकों के कथन के हिसाब से मेरी जानकारी के अनुसार कि हम पूरे धरती में जितने मनुष्य हैं एक वर्ग मीन में इतने ही अन्य प्राणी हैं कल्पना करिए सात अरब मनुष्य हम धरती पर है तो एक मीन लंबाई में और एक मीन चौड़ाई में जाएंगे उतने में जितने प्राणी मिलेंगे वो तो लगभग सात अरब के हो जाएंगे ऐसे वैज्ञानिकों की मान्यता है कम तो हो तो भी सकते यह तो केवल पशु कीट पतंग इनको लेकर और वृक्ष में भी जीव है कल भी आप सुन रहे थे शंका समाधान में तो वृक्ष में भी आत्माएं हैं तो ऐसे आत्माओं को देखेंगे तो हमारी दृष्टि से देखेंगे तो इस धरती में कितनी आत्माएं हैं हम कल्पना नहीं कर सकते अनंत लगेंगे और ऐसी ऐसी धरती कितनी होगी संसार में वो तो हम कल्पना नहीं कर सकते तो हमारी दृष्टि से आत्माओं की संख्या अनंत हम गिन नहीं सकते लेकिन परमात्मा की दृष्टि से ये सीमित है आत्माएं न घटती है न बढ़ती है कोई आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है न कोई नई आत्मा पैदा होती है जितनी आत्माएं हैं वो सृष्टि के आरंभ से उतनी ही है और अंत तक उतने ही रहेंगे न केवल इस सृष्टि में ये सृष्टि का चक्र जब से चल रहा है अनादि काल से और अनंत काल तक आत्माओं की संख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं कितना हो सकता है कुछ बंधन में कुछ मोक्ष में फिर मोक्ष से बंधन में आ जाएंगे फिर बंधन से मोक्ष में चले जाएंगे ऐसे तो जाना आना तो होता है लेकिन संख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं है या तो किसी शरीर में रहेंगे या तो मुक्ति में रहेंगे या प्रलय में रहेंगे घटेगी बढ़ेगी नहीं संख्या में हमारी दृष्टि से अनंत है हम गिन नहीं सकते जान नहीं सकते कितनी आत्मा है तो आत्मा हम सब आत्माएं हैं तो हमें ईश्वर ने शरीर प्रदान किया है ताकि हम शरीर के माध्यम से कर्म करें न्यायदर्शन कार्य कहते शरीर क्या चीज है कहते चेष्टा इंद्रिय अर्थ आश्रय शरीरम जो तो शरीर हमको मिला है यह चेष्टा करने के लिए आश्रय है हम कार्य करेंगे अकेले आत्मा कुछ नहीं कर सकता है लीला लंगड़ा अंधा जैसे उसके पास बिना साधन के कुछ भी नहीं कर सकता है तो कार्य करने के लिए कर्म करने के लिए साधन चाहिए तो साधन जो कार्य करने का चेष्टा करने का आश्रय है ये शरीर इंद्रिया रहेगी तो इंद्रिया अपने आप कार्य नहीं कर सकती इंद्रियों के लिए कोई ना कोई शरीर चाहिए इंद्रियों का ये आश्रय शरीर है और अर्थ पदार्थ वस्तु ये जो वस्तुएं हैं इनको हम भोग करते हैं तो इनका भोग करने का आश्रय क्या है शरीर शरीर के माध्यम से हम हो करते हैं शरीर के माध्यम से हम चेष्टा करते हैं ये हमारे शरीर है तो ये शरीर आपको तो स्थूल शरीर दिखता है जो हम एक दूसरे को देखते हैं शरीर को देखते हैं इसको हम दार्शनिक भाषा में कहते हैं स्थूल शरीर ऐसे ही हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर, अम्हारे अम्हारे अम्हारे है। शरीर जो ये हाथ पैर आंख नाक कान इतना लंबाई चौड़ाई बाहर तोल आदि करते हैं ये तो स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर जो है आंखों से हम देख नहीं सकते आंखों से दिखता नहीं है सूक्ष्म शरीर और इसमें क्या क्या होता है जैसे स्थूल शरीर में आपको कोई हाथ पैर कान नाक आंख दिखते हैं इनको हम वो कहते हैं और इनका जो मुख्य इंद्रिय तत्व वो सूक्ष्म शरीर का भाग है सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व तो मानते हैं कितने तो तत्व तो तो अठारह पहला है बुद्धि प्रत्येक जीवात्मा के पास बुद्धि है ईश्वर ने बुद्धि निर्माण करके सबको दिया, सबके पास एक एक बुद्धि है ये हमारा सूक्ष्म शरीर का एक भाग है दूसरा है अहंकार अहंकार का अर्थ है मैं हूं एजन मैं के साथ साथ हूं अस्तित्व का अनुभव कराने वाला तत्व है उसको हम कहते हैं अहंकार तत्व दार्शनिक भाषा में जैसा आप है लेकिन आप अब आईने के बिना अपने चेहरे को देख नहीं सकते ऐसे ही अहंकार के बिना हम अपने अस्तित्व को अनुभव नहीं कर पाते इसलिए अहंकार तत्व ऐसा तत्व है जो हमें अपने अस्तित्व का बोध कराता है आप सोचे होंगे कि अहंकार तो बुरी चीज मानते हैं ये बड़ा अहंकारी आदमी उसी को कहते हैं वो तो अहंकार शुद्ध अहंकार जो अपने अस्तित्व को बोध करता है उसके साथ जब जुड़ जाता है मिथ्या अहंकार मैं सबसे बड़ा हूं मेरे जैसे जानने वाला कोई नहीं है मैंने जितना स्वाध्याय किसी ने नहीं किया है ये क्या है ये मिथ्या अहंकार है तो वास्तविक अहंकार नहीं अहंकार तत्व तो, तो सबके पास है लेकिन उसके साथ जब मिथ्या जुड़ जाता है वो निंदित होता है हानिकारक होता है उसको हम मिथ्या अहंकार कहते हैं शुद्ध अहंकार तो सबके पास है और हर व्यक्ति अनुभव करता है मैं हूं ये जो हूम या है ये अहंकार के कारण होता है अहंकार के बाद मन मन सबके पास है हम संकल्प विकल्प करते हैं ये करूं या ना करूं। शिविर रह रहा है ऋषि उद्यान में सूचना में तो पहले बार विचार आएगा शिविर में जाऊं ना जाऊं जाने से क्या लाभ होगा क्या हानि होगी ये जो विचार चल रहा है ये विचार करने का कार्य जिसको हम मनन कहते हैं मन के द्वारा हम विचार करते ये मनन करने का साधन मन है सबके पास है ये तीन तत्व हो गए बुद्धि अहंकार मन इसके बाद पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय आप जानते हैं स्रोत्र त्वचा चक्षु रसना घृण इनका प्रयोग हम रोज करते हैं तो इनके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है ऐसे ही पांच कर्मेन्द्रिय वाक ये जो वाणी है ये एक कर्मेन्द्रिय है पानी ये हाथ जो है ये भी हमारा कर्म है ये हाथ जो दिख रहा है ये तो स्थूल शरीर का भाग है इसके पीछे एक इंद्रिया है जिस इंद्रिय के होने से ये हाथ काम करता है कल आप सुन रहे थे आचार्य सोन रहे जिसे लकवा हो जाए तो काम नहीं करता शरीर तो क्या होता है इंद्रिय का इस स्थूल गोलोक के साथ संबंध कट जाता है आंख इंद्रिय का आंख गोलोक के साथ संबंध कट जाता है तो व्यक्ति अंदा हो जाता है तो इंद्रियों का इन गोलों के साथ संबंध रहता है तो, तो हम शरीर के माध्यम से कार्य करते हैं जब संबंध बिछे रह जाता नस नाड़िया प्राण के माध्यम से ये कार्य करते हैं तो ये वाणी एक कर्म कर्मेन्द्रिय है पाणी का अर्थ हाथ ये भी एक कर्म कर्मेन्द्रिय है पाद पैर जो है ये भी कर्म कर्मेन्द्रिय है पायु उपस्थ मल त्याग करने का इंद्रिय और मूत्र त्याग करने का इंद्रिय ये भी कर्मेन्द्रियो तो पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिया और पांच सूक्ष्म भूत जिनको हम कहते तन्मात हैं तन्मात्राए ये तन्मात्राएं भी पांच पांच हर एक जीवात्मा के पास है इसके माध्यम से क्या होता है कि शरीर का निर्माण होता है आत्मा के साथ ये अठारह तत्व हमेशा रहती है सृष्टि के आरंभ में अठारह तत्वों का सूक्ष्म शरीर ईश्वर हमको दे देता है और वो हमारे साथ हर जन्म में जाता है मरने के बाद ये स्थूल शरीर तो यहाँ रह जाएगा जला दे तो नष्ट हो जाता है स्थूल शरीर और गाड़ दो तो भी मिट्टी में स्थूल शरीर मिल जाता है लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है ये हमारे साथ अगले अगले जन्म में जाता रहता है सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय तक रहता है बीज में यदि कोई मोक्ष में जला जाता है तो उसका सूक्ष्म शरीर टूट फूट कर नष्ट होकर प्रकृति में लीन हो जाता है तो ये स्थूल शरीर नष्ट होता सूक्ष्म शरीर एक जन्म में नष्ट नहीं होता प्रलय तक रहता है सृष्टि का आरंभ में ईश्वर नया बनाकर हमको देता है और यही हमारे साथ आगे आगे चलता रहता है सूक्ष्म शरीर के बाद एक शरीर कारण शरीर हम कहते हैं कारण शरीर का अर्थ ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है इन दोनों का जो कारण है किससे बनाए यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर मूल प्रकृति से सत्तर तो से ये दोनों शरीर बने हैं तो सत्तोर स्तंभ को कारण शरीर कहा जाता है वो तो सबके लिए एक समान है जैसा कारण शरीर आपका है ऐसा कारण शरीर मेरा है स्थूल शरीर सबका अलग अलग है सूक्ष्म शरीर सबका अलग अलग है लेकिन कारण शरीर एक जैसा ही है कोई अंतर नहीं है ऐसे सूक्ष्म शरीर द्रव्यात्मक दृष्टि से ये भी एक जैसे होते हैं लेकिन उसको हम संस्कार उनके माध्यम से संस्कार करते रहते हैं चोर चोरी करता है तो चोरी का संस्कार उसके मन में पड़ता है और वो संस्कार अगले जन्म में ही, ही जाता है और एक व्यक्ति दान देता है तो उसके चित्त में दान का संस्कार बनता है अगले जन्म में वो संस्कार जाता है तो मन क्योंकि जन्म जन्मांतर चलता है तो संस्कार में जाता है तो स्थूल रूप में जो ज्ञान है वो तो मस्तिष्क में रहता है हमारे मस्तिष्क में गोलक तो ये तो यहां नष्ट हो जाता है इसलिए इसी जन्म में आपने योग दर्शन याद किया तो अगले जन्म में आपको योगदर्शन याद हो जाएगा ऐसी बात नहीं है लेकिन ये जो याद करने का संस्कार है ये तो आपके साथ है आपके मन में है और मन के अगले जन्म जाएगा तो वहां भी आपको याद करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी आप तुरंत याद कर सकते हैं आपको वैदिक दर्शन में रुचि है तो अगले जन्म में वैदिक दर्शन में रुचि होगी अवैध दर्शन में रुचि नहीं होगी तो जैसा कर्म हम करते हैं जैसे संस्कार बनाते हैं वही संस्कार हमारे मन में पड़ते हैं और वो जन्म जन्मांतर चलते हैं तो अगले जन्म में वह संस्कार हमको उस प्रेरित करेंगे आप इस जन्म श्रेय मार्ग में पथी कगले जन्म भी श्रेय मार्ग के पथी बनेंगे और जो प्रेम मार्ग का पथी केमार्ग का पथी बनेगा तो कहेंगे फिर तो ये हर जन्म में उसी प्रकार का आएगा फिर बिगड़ेगा कब बनना और बिगड़ना स्वतंत्र पता है लेकिन हमारा संस्कार हमको धक्का देते हैं जैसे एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ नदी तो आप सबने देखा होगा नदी में पानी का स्रोत होता है यदि नौका में लकड़ी के नौका में आप जाकर बैठ गए और वहां कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा नदी की धारा जो जिस ओर है वो सौर बहते जाएंगे बहते जाएंगे बहते जाएंगे जहां तक वो नदी जाती है वहां तक आप जाकर पहुंच जाएंगे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है ये है हमारा संस्कार वो हमको ढकेल ढकल कर उस ओर ले जाता है जिस ओर हमारा संस्कार का प्रवाह है जिस ओर हमारी गति है लेकिन यदि नदी की विपरीत दिशा में हम जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा चप्पू चलाना पड़ेगा पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो हमारे संस्कार हमको जिस और प्रेरित करते हैं उसके तो विपरीत दिशा में यदि हम जाना चाहते हैं तो हमको अलग से पुरुषार्थ करना पड़ता है संस्कार कमजोर तो कम पुरुषार्थ में आप विपरीत दिशा में जा सकते हैं संस्कार मजबूत है बलवान है तो ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा विपरीत दिशा में जाने के लिए पुरुषार्थ क्या की सकता है तो ये स्वतंत्रता वहां पर रहती है तो ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ चलता है कारण शरीर हमारे इस जन्म में जिसमें मार्ची बयानवी ने सत्यार्थ प्रकाश नौवेस में लिखा जिसमें हम सुसुप्ति को प्राप्त करते हैं गाढ़ निद्रा में जागृत स्थिति में स्थूल शरीर से काम लेते हैं स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर में काम लेते हैं इंद्रियां तो थक जाती है सो जाती है मन स्वप्न अवस्था में कार्य करता रहता है और सुसुप्ति में जाकर हम कारण शरीर में सो जाते हैं समाधि में हमें उसी में आनंद मिलता है ऐसे महर्षि दयानंद जी का कथन है सत्याग्रकाश नोवास ये हमारे तीन शरीर हो गए शरीर की अवस्थाएं भी बता दी जागृत स्वप्न और सुसुप्ति सुसुक्ति के बाद एक चौथी अवस्था भी मानी जाती है अथवा यू कहिए स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के अतिरिक्त एक तूरीय शरीर माना जाता है तूरीय शब्द का ऐसा अर्थ होता है चौथा तीन हो गए चौथा चौथा क्या है तूर्य शरीर का अर्थ होता है समाधि अवस्था में योगी जिस स्थिति में रहता है उसको हम अवस्था कह हैं अथवा उसको तूरीय शरीर भी कह हैं तो ये शरीर की दृष्टि देखेंगे तो चौथा बात है और अवस्थाओं की दृष्टि देखेंगे तो चौथी अवस्था है ये केवल योगियों को प्राप्त होती है हम जैसे सामान्य व्यक्तियों को ये प्राप्त नहीं होती है जीवात्मा की शक्ति क्या है ये समझने की बात है सूक्ष्म शरीर की बात है मैंने बताई स्थूल शरीर की बात बताई और कला सुंदर होता है हो जाता है हाथ तो आपको देखने में ठीक ठाक दिख रहा है मन में ठीक काम कर रहा है बुद्धि में ठीक काम कर रही है लेकिन ये हाथ काम नहीं कर रहा है तो क्यों काम नहीं कर रहा इसके पीछे बहुत प्रक्रिया है ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है आत्मा आत्मा के बाद बुद्धि और बुद्धि के साथ मन मिलता है मन के बाद इंद्रिया और इंद्रियों के बाद शरीर के साथ हमारा जो संबंध होता है वो प्राण के माध्यम से होता है नस माध्यम से होता है ये प्राण गति करने के लिए नसनाड़िया चाहिए ये जब ये नसनाड़िया काम करना बंद कर दे इंद्रिया तो है हमारे पास मन भी है बुद्धि भी है आत्मा भी है लेकिन ये शरीर काम नहीं करता जब नसनाड़ियों के साथ उनका कनेक्शन नहीं होता है कनेक्शन टूट जाता है छूट जाता है तब तो हमारा शरीर काम नहीं करता है भले बाहर से हमको ठीक ठाक दिखता है अब इसके बाद समझना है शक्ति किसकी है इंद्रिय की है या आत्मा की है देखिए बहुत सारे लोग आप में ऐसे चश्मा नहीं पहनते मुझे चश्मा पहनना पड़ रहा है क्यों आंख कमजोर है ये आंख कमजोर मतलब क्या चीज कमजोर है आंख इसको जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं गोलक आंख एक इंद्रिय है तो इस इंद्रिया का ये गोलक है इसके पीछे आंख इंद्रिया काम करती है जो आंख इंद्रिया वो तो हर जमीन में साथ में रहेंगे लेकिन हमारे खान पान व्यवहार में कुछ गलत हो जाए तो आंख ये जो गोलक है ये कमजोर हो जाता है हाथ कमजोर हो जाता है पेट कमजोर हो जाता है जठ मंद हो जाती है ये क्या है स्थल शरीर गोलक में दोष आ जाता है तो इंद्रिया ठीक होते हुए भी गोलक में कमी आ जाने से हमें कार्य करने में समर्थता प्राप्त नहीं होती है और ये जो शक्ति है मूल रूप में जीवात्मा में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है जीवात्मा में ही देखने की शक्ति सुनने की शक्ति चखने की शक्ति सूंने की शक्ति छूने की शक्ति ये सारी शक्तियां जीवात्मा में है इंद्रिया उसमें सहयोगी है जैसे देखने की शक्ति मेरी आंखों में है चश्मा तो उसका सहयोग करने में कारण है आंख खराब हो जाए चाहे कितनी भी चश्मा आप दे दे फिर देखने में समर्थता नहीं होगी आंख में कुछ कार्य करने की शक्ति है वो कम है उसको बढ़ाने के लिए चश्मा समर्थ है लेकिन आंख में शक्ति ही ना हो तो चश्मा कितना भी पहना है दिखेगी नहीं ऐसे ही जीवात्मा में मूल रूप में ये शक्तियां है और तब उसके बाद जब मन बुद्धि इंद्रिया शरीर जुड़ते हैं ये कार्य करने में समर्थ है यही इंद्रिया आप दीवार में लगा देंगे तो दीवार में यह शक्ति नहीं है तो दीवार को आप कितना भी पाठ पढ़ाए पढ़ने में समर्थ नहीं होगा क्यों क्योंकि उसमें मूल शक्ति नहीं है जड़ पदार्थ में तो चेतन जीवात्मा में शक्तियां हैं और कितनी प्रकार की शक्तियां हैं 24 प्रकार की शक्तियां गिनाई गई है मूल शक्ति एक है ज्ञान चेतनता कहिए बाकी सब शक्तियां उसके अंदर है ये तो जो शक्तियां हैं वो तो जीवात्मा के साथ हमेशा रहती है वो तो प्रकृति से बनी हुई नहीं है जीवात्मा की अपनी है वो तो मुक्ति में भी रहेगी और ये जो इंद्रिया है गोलोक है ये सब प्रकृति से बनी हुई है चाहे बुद्धि हो अहंकार हो मन हो ये सब प्रकृति से बनी हुई है ये उसी संसार में रहते हैं मुक्ति में जाने से नष्ट हो जाते हैं मुक्ति में ये नहीं रहते हैं जो प्राकृतिक है वो यही नष्ट हो जाते हैं और जो अप्राकृतिक के जीवात्मा का स्वाभाविक है वो सब मुक्ति में भी रहते हैं मुक्ति में ईश्वर की सहायता से हम आनंद भोगते उसकी चर्चा आगे करेंगे एक शरीर छोड़ने के बाद हमको दूसरा शरीर प्राप्त करने में कितना समय लगता है उपनिषद में इसकी चर्चा है उपनिषद में उदाहरण मिला जैसे कीड़ा देखे होंगे आप सभी में कीड़े ऐसे होते हैं जिनके पूरे शरीर में पेड़ ही पेड़ होते हैं तो एक पेड़ हटाकर दूसरा पेड़ रखने में उसको तो जितना समय लगता है उतना समय लगता है हमको एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त करने में मतलब बहुत कम समय लगता है ये एक विधि है दूसरी विधि उपनिषद ने ही बताया है कि जो व्यक्ति पुण्य आचरण करता है उसके तो बहुत अच्छी गति होती है और जो तो पाप आचरण करता है यहां से क्या करता है कहते हैं वो धुए में जाता है बादल में जाता है सूरज में जाता है चांद में जाता है और भ्रमण करके वृष्टि के रूप में भर्ती में आकर गिरता है भर्ती में फिर पौधे के अंदर जाता है फिर अनाज में प्रवेश करता है और उस अनाज को कोई मनुष्य आदि मनुष्य आदि प्राणी खाते हैं तो उसके शरीर में जाता है फिर उसके वीर में प्रवेश करके फिर माँ के गर्भ में जाता है तो ये कहन का तात्पर्य है तो उसकी लंबी गति होती है और उसको कहा प्रपतरण एक सरलता से गति करता है सहजता से गति करता है देवयान जाता है और एक व्यक्ति ऐसे कठिन मार्ग में चलता है तो कहने का अभिप्राय इतना ही है कि तो अच्छा कर्म करते हैं तो सरलता से शीघ्र जन्म मिलता है अच्छा जन्म मिलता है और जो बुरे कर्म करते हैं उनको कठिनाई से जन्म मिलता है ऐसे ऐसे उपनिषद में बहुत सारी चर्चा है एक बार ये प्रश्न उठाया कि भाई ये रोज मरते रहते हैं ये मरने के बाद जहां जाते हैं वो तो लोग भर क्यों नहीं जाता है आप लोग यहां दो लोग आए हजार लोग आ जाएंगे तो भी हो जाएगा और दस हजार आ जाएगा तो हमारे विश्वविद्यालय में स्थान ही नहीं है तो कैसे रहेंगे यहाँ तो जहां में लोग अधिक आए हैं तो वह मर जाएगा तो ये चर्चा उठाई कि ये मरने के बाद जहां जाते है, भर क्यों नहीं जाता है तो वहां पर उत्तर दिया है कि ये कीड़े मकोड़े के जन्म पाते हैं उनकी आयु बहुत थोड़ी थोड़े काल के लिए होता है तो बार बार ये जन्म मरण जन्म मरण में चलते रहते हैं इसलिए जन्म लेकर फिर मर जाते हैं तो इसलिए भरता नहीं है तो तो यह आलंकारिक वर्णन में समझाने के लिए कि भाई अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो ऐसे बार बार जन्म मरण शीघ्र शीघ्र जन्म शीघ्र शीघ्र मरण ऐसे योनियां आपको प्राप्त होगी ये तो समझाने के लिए और एक बात भी वैसे आती है कि जैसे कोई बहुत ही पुण्य आत्मा है कल्पना करिए ऐसे बहुत पुण्य आत्मा है महर्षि दयामी जैसे दिव्य आत्मा है हम यहां जन्म लेना चाहे तो उसके लिए अनुकूल माता पिता होना चाहिए जब तक अनुकूल माता पिता ना हो तब तक वो प्रतीक्षा में रहेगा जैसे आप रेल का आरक्षण करते प्रतीक्षा सूची में रहते हैं तो ऐसे अनुकूल माता पिता जो दिव्य आत्माए होते हैं उनके लिए दिव्य माता पिता चाहिए तो ऐसी स्थिति ना बनने तक ईश्वर उनको प्रतीक्षा में रखता है उसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं जीव अनुसई का अर्थ कहीं पर आश्रय विश्राम करने वाला अभी वो विश्राम है उसको कोई कर्म फल वहां नहीं मिलता है ना सुख होगा ना दुख होगा केवल पड़ा रहेगा जब तक अनुकूल स्थिति बन जाए तब तक ईश्वर उनको वहीं रखता है स्थिति बनते ही ईश्वर जन्म दे देता है सामान्य मनुष्य के लिए यह स्थिति नहीं है सामान्य मनुष्य पर मरते ही तुरंत उनको अगला जन्म मिल जाएगा क्योंकि एक धरती नहीं है ऐसी ऐसी कितनी धरतियां हैं और सब जगह ईश्वरी व्यवस्था है तो ईश्वर का ही राज्य है ईश्वर तो जहा चाह जन्म ले सकता है तो ऐसे सामान्य मनुष्यों के लिए तो तुरंत जन्म मिल जाता है कुछ आत्माएं है उनको प्रतीक्षा में रहना पड़ता है उनको अनुसारी जीव कहते हैं हम शरीर के अंदर रहते हैं तो शरीर से हम अपनी इच्छा से बाहर जा सकते हैं क्या तो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है अभी आपको बताया कि कारण शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर इसमें हम मधे हुए हैं अपनी इच्छा से शरीर को छोड़कर हम बाहर नहीं जा सकते है लेकिन जो आत्महत्या करते हैं तो शरीर की स्थिति ऐसी बिगड़ जा, जाती है जिसके लिए ईश्वर उनको शरीर से निकाल देता है ईश्वर ही हमें शरीर के अंदर प्रवेश कराता है और ईश्वर ही हमें शरीर से बाहर निकालता है हम अपनी इच्छा से न किसी शरीर में प्रवेश कर सकते है न अपनी इच्छा से किसी शरीर से बाहर निकाल सकते हैं दूसरी बात है कि ये जो कर्मों का कर्ता और भोक्ता कौन है तो आत्मा ही करता है आत्मा ही भोक्ता है सुबह भी आप माननीय प्रधान जी सुन रहे थे कि आत्मा भी पवित्र है परमात्मा भी पवित्र है तो ये सब बातें कहाँ से आ गई बंधन कहाँ से आ गया सांख्य दर्शन में इसी चर्चा को उठा का नित्य शुद्ध बुद्धा मुक्त्य तब योग तब योग दृत्य सांख्य दर्शन पहला अध्याय पचपनवा सूत्र है तो इसमें कहा कि जीवात्मा का स्वरूप कैसा है कित है हमेशा रहने वाला है शुद्ध है वो पवित्र है उसमें कोई अपवित्रता नहीं आत्मा स्वरूप से वो शुद्ध है नित्य शुद्ध है बुद्ध वो चेतन है बोध है जानने वाला है चेतन स्वरूप है मुक्त है ये नहीं सोचना कि बंधन में नहीं आता मुक्त हुआ किसी से घुलता मिलता नहीं है जैसे आप पानी में दूध मिला देते तो घुल मिल जाता है वो तो ऐसे किसी से घुलने मिलने वाला चीज नहीं है हमेशा पृथक उसका अस्तित्व तो रहता है इसलिए उसको वहां कहा मुक्त कहते जब वो नित्य है शुद्ध है बुद्ध है और मुक्त है वो खाम का जाकर प्रकृति के साथ बंधेगा क्यों और प्रकृति बाध नहीं सकती है क्योंकि प्रकृति पर जड़ है जीवात्मा स्वयं जाकर बंधेगा नहीं प्रकृति बांधने वाली नहीं है तो बंधन कैसे होता है कहना इन दोनों से अतिरिक्त कोई कारण है जिसके कारण बंधन होता है उसकी लंबी चर्चा करते हुए अंत में उत्तर दिया कि कारण है अविवेक अविवेक के कारण बंधन होता है सुबह आपको माननीय प्रधान जी बता रहे थे कि ये अविवेक उत्पन्न होता है प्रकृति के साथ जब हम जुड़ते हैं ये अविवेक उत्पन्न होता है और इसे अविवेक के कारण बंधन होता है और ये अविवेक जब हट जाता है तब तो मुक्ति हो जाती है तो ये बंधन और मोक्ष का कारण अविवेक है ना प्रकृति खुद बांध सकती है ना जीवात्मा बंधना चाहता है अविवेक के कारण बंधन अविवेक के कारण मोक्ष है जीवात्मा स्वाभाविक रूप से ना बंधन में है ना स्वाभाविक रूप से मुक्ति में है बंधन भी बदल जाता है मुक्ति भी बदल जाती है हमेशा बंधन में रहेगा ऐसा नहीं है हमेशा मुक्ति में रहेगा ऐसा भी नहीं है मुक्ति में हमेशा नहीं रहेगा तो कितना काल रहेगा तो उसके लिए कहा जैसे मनुष्यों की औसत आयु 100 वर्ष है और मुक्ति में जाएगा तो मुक्ति किसका घर है परमात्मा का तो परमात्मा को हम ब्रह्म कहते हैं हमारे लिए जैसे एक दिन है चौबीस घंटा है तो परमात्मा का जो एक दिन है वो तो कितना है एक सृष्टि और एक प्रलय काल परमात्मा का दिन है और प्रलय काल परमात्मा का, का रात्रि है तो दिन रात जैसे हमारे लिए होते हैं ऐसे परमात्मा का दिन रात हो गए सृष्टि और प्रलय तो एक दिन हो गया एक सृष्टि एक प्रलय महीने में कितने दिन होता है महीने में कितने दिन होता है 30 दिन होता है तो 30 बार ईश्वर का भी देखेंगे हम तीस बार सृष्टि और तीस बार प्रलय तो ईश्वर की दृष्टि से वो एक महीना हुआ और एक वर्ष में बारह महीना है तो ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो बारह महीना गुना करेंगे तो तीन सौ साठ बार सृष्टि और तीन सौ साठ बार प्रलय वो तो ईश्वर का एक वर्ष हुआ जैसे हमारी आयु औसत एक सौ वर्ष है वैसे ईश्वर का ब्रह्मा के सौ वर्ष आयु लेंगे तो कितने दिन हो जाएंगे तीन था और स्वामी होना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36,000 तो 36,000 बार सृष्टि और 36,000 बार प्रलय इतने दिन तक जीवात्मा मुक्ति में रहता है मुक्ति का काल इतना है इतने काल तक वो मुक्ति का आनंद भोगता है उसके बाद फिर आकर जन्म लेता है इतने काल तक पूर्ण आनंद में रहता है स्वतंत्र रहता है कोई रोक टोक नहीं है जहां जाना चाहे वहां जाएगा जहा जो भोगना चाहे वो तो ईश्वर की शक्ति से ही उसको प्राप्त हो जाता है आप पूछेंगे खाना बीना भी खाता है नहीं खाता है तो खाना पीना हम किसके लिए खाते है शरीर के लिए शरीर को चाहिए खीर खाई आपने हलवा खाया खीर पूरी हलवा खाए बढ़िया है आत्मा के पास क्या पहुंचता है भोजन आप सीधा लेकर मुंह में डालते हैं हमारा रचना इंद्रिय जीव है जीव को उसका ज्ञान प्राप्त हो गया तो जीव से ये बुद्धि तक पहुंचेगी कि भाई ये मीठा लग रहा है और मीठा को जो आपने कल्पना कर रखा ये बढ़िया है तो बढ़िया बुद्धि भी आपको दिखाएगी कि ये बढ़िया है तो जीवात्मा के पास केवल ज्ञान जाता है मोदन तो हमारा अंदर गया लेकिन पेट तक पहुंच गया जीवात्मा के पास क्या जाता है ज्ञान तो ज्ञान से ही आत्मा तृप्त है आत्मा में कुछ बढ़ने वाला है नहीं आप खीर खाए एक किलो खाए एक ग्राम खाए आत्मा में ना वृद्धि होगी ना हरास होगा आत्मा में घटता बढ़ता है नहीं तो ये शरीर में ये सब हवास वृद्धि होती है मन में हम सही गलत विचार करते हैं आत्मा में तो केवल तो तो तो तो तो जान होता है और मुक्ति में भी ईश्वर उसको जान करा देता है वो चाहेगा इसका रस कैसा है ईश्वर तुरंत उसको रस का ज्ञान करा देगा वो चाहेगा सूरज में कैसे प्रक्रिया होती है जो ईश्वर की शक्ति से वो ईश्वर सूरज में पहुंच जाएगा जलेगा नहीं जलने वाला तो शरीर है शरीर तो है नहीं आत्मा न जलता है न करता है ना फटता है न गलता है न सड़ता है कुछ नहीं है तो जहां जाना, जाना चाहे वहां जा सकता है जो जानना चाहे वो जान सकता है ये सब बात हमारे उपनिषद में लिखा है आप तक तो कामना लिखा है जो उसकी कामना है सब उसको आप तह प्राप्त हो जाते हैं सारी कामनाए है पूर्व पूर्ण हो जाती है कोई कामना बचती नहीं है जान ज्ञान चाहिए और ज्ञान सब ईश्वर प्राप्त करा देता है हर मुक्ति में खुलेआम घूमता है सारे मुक्तात्माए घूमते हैं यहाँ भी कोई मुक्तात्मा हो सकता है हमको पता नहीं है हम तो देख नहीं सकते आत्मा का तो रूप नहीं है इन मुक्तात्मा कहीं भी जा सकते कहीं भी घूम सकते है कुछ भी कर सकते हैं घूमना फिरना सब उनके लिए स्वतंत्र है होकर विचरण करते हैं बाहर नहीं जाते हैं अविद्या के कारण मुखी होते हैं वहाँ अविद्या ही नहीं होती उनके पास इसलिए दुख भी नहीं होता वहां पर पूर्ण आनंद में रहते हैं ईश्वर का जितना आनंद है उतना पूरा मिलता है प्रातः काल आप प्रवचन में सुन रहे थे तो पूरा आनंद उसको वहां मिलता मुक्ति में तो करता और मोक्ता जो है ये जीवात्मा है जीवात्मा ही करता है जीवात्मा ही मोक्ता है भले जीवात्मा निर्विकार है जीवात्मा घटता बढ़ता नहीं है लेकिन करने वाला तो जीवात्मा ही है भोगने वाला तो जीवात्मा ही है शरीर जड़ है शरीर को पता नहीं चलता आप खीर खाते है हलवा खाते है मिठाई खाते है करेला खाते शरीर को कुछ पता नहीं है इसके पीछे इंद्रियां है इंद्रियों के पीछे मन है बुद्धि है आत्मा तक ज्ञान पहुंचता है आत्मा ही इन सुख दुखों को प्राप्त करने वाला है मन तो जड़ है बुद्धि तो जड़ है वो तो आप दिखाएंगे ये बढ़िया है घटिया है ये करो या ना करो सुख दुख का अनु तो केवल आत्मा का होता है आत्मा सुख दुख का भोग करते हुए भी निर्विकार रहता है सुखी होता है दुखी होता है लेकिन निर्विकार रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है करता भक्ता अंतरकरण नहीं है करता और भक्ता तो जीवात्मा ही है मृत्यु के समय जीवात्मा शरीर से कहा से निकल जाता है आपने देखा है कई लोग मरते समय उनका मुंह खुला रह जाता है वो कहते हैं मुंह से निकल गया किसी की आंख खुली रह जाती है तो कहते आख से निकल गया और कोई फट जाए कुछ खून निकल जाए तो कहते हैं इधर निकल गया तो आत्मा के लिए ऐसे कोई तो है नहीं बंधन उसको तोड़कर निकलना पड़ेगा उपनिषद में चर्चा है कि जो जीवात्मा मोक्ष में जाता मुक्ति में जाता वो शरीर के ब्रह्मरंद्र से निकलता है ब्रह्मरंद्र ये मस्तिष्क के ऊपर यहाँ से निकल जाता है बाकी सब जीवात्मा लोग पुनर्जन्म में जाते हैं वो शरीर के किसी भी भाग से निकल सकते हैं अन्य अंगों से निकलते हैं नीचे से निकलते ऐसे उपनिषद में निकाल मुक्ति में जो जा जाता है वो ब्रह्म अंध से निकलता है किसी कई सारे पाखंड ले जाते उनके जब सन्यासी साधु मर जाते हैं कील ला कर देते हैं और ये कर देते देखो यहाँ से आत्मा निकल गया इसलिए मतलब ये मुक्ति में गए आत्मा निकलने के लिए कोई खून में ना कोई आवश्यक नहीं है आप कांच में बंद कर दे लोहे में स्टील में बंद कर दे परतें लगा दे आत्मा में निकलने में तो कोई परेशानी नहीं है आत्मा इसमें थ्रू एयर है ट्रांसपेरेंट देने जैसे प्रकाश चला जाता है वैसे आत्मा किसी के तो बीच में भी निकल सकता है दीवार लगाकर आप शरीर को बंद कर सकते हैं आत्मा को बंद नहीं कर सकते ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी ऐसा ही है इसको आप बंद करके पकड़ कर नहीं रख सकते शरीर आत्मा के साथ रहता है आत्मा निकलते हैं के साथ साथ ये सारे उसके साथ साथ निकल जाते हैं और दूसरे शरीर को प्राप्त होने तक ये साथ साथ जाते हैं तो आत्मा को निकलने के लिए ये मुंह खोलने की आंख खोलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है ये जो होता है हमारा प्राण वायु प्राण वायु जो अंदर है वो जहाँ से निकलता है वो भाग ऐसे खुला रह जाता है उसके आधार पर होता है न की आत्मा को निकलने के लिए ये मुख को खुला रखना आत्मा आंख को खुला रखने की सकता है एक जीवात्मा क्या दूसरे का कर्मों का फल भोग सकता है तो हमारे शास्त्रकार जैसे कहते हैं कृतकारिता अनुमोदित हम स्वयं कर्म करते कल चर्चा करेंगे समय हो रहा है तो एक आत्मा दूसरी आत्मा का कर्म का फल नहीं भोग सकता है जो कर्म करता वही आत्मा कर्मों का फल भोगता है दूसरे आत्मा कर्मों का फल नहीं देख सकता है किसी दूसरे आत्मा का कर्म हम नहीं ले सकते ना दूसरा व्यक्ति हमको दे सकता है दोनों की मर्जी हो तो भी हम लेन देन नहीं कर सकते और दोनों की मर्जी ना हो जबरदस्ती एक दूसरे के कर्मों का फल ले ले ये भी संभव नहीं है कर्म करने में हम स्वतंत्र और जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमको ईश्वर प्रदान करता है उसी हिसाब से ही हमको भोगना पड़ता है हम अपनी इच्छा से किसी के कर्म फल को ना ले सकते हैं ना हम अपना कर्म का फल किसी को दे सकते हैं चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो हम एक दूसरे को ले नहीं सकते दे नहीं सकते जीवात्मा के बारे में कुछ बातें आपको बताने का प्रयास किया जैसे जैसे दर्शन उपनिषद आदि में वर्णन है इसके साथ बताया इस जीवात्मा का विवेक हम क्यों कर रहे हैं जीवात्मा का विवेक करने से हमें जीवात्मा के बारे में सम्यक बोध होने के बाद क्या होगा हमारी प्रवृत्ति अधर्म से हटेगा प्रवृत्ति अधर्म की ओर नहीं होगी और धर्म की ओर होगी आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप जानता है वो कभी भी अधर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होगा वो धर्म की ओर प्रवृत्त होगा और जीवात्मा का स्वरूप जानते हैं ईश्वर का स्वरूप जानते हैं वो आत्मा का और ईश्वर का जो संबंध है उसका ज्ञान होने से हम बुरे कर्मों से हटकर अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त हो सकेंगे कल हम कर्मों के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे तो ईश्वर और जीवात्मा के बीच में संबंध में वो संबंध वेद में अनेक स्थान पर बताए गए हैं ईश्वर को माता पिता गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश कहते हैं ये सब मंत्र आप पढ़ते हैं संध्या में यज्ञ में ये संबंध हम पढ़ते हैं, हैं स्वस्तिवाचन शांतिकरण में इनमें सब में ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है ये सब बताया गया है तो जब हम ईश्वर का स्वरूप जीवात्मा का स्वरूप जानेंगे और दोनों का संबंध को जानेंगे तो संबंधों का हम ठीक ठीक निर्वाह करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा इसके लिए हम ये प्रयत्न करते हैं एक शिविरार्थी ने लिख कर हैं कि स्वाध्याय करने पर नींद आती है क्या करें वास्तविकता है ये केवल उनकी समस्या नहीं है अनेकों की समस्या हो सकती है तो एक तो नींद आने में बहुत सारे कारण होते हैं यदि आप रात्रि को ठीक नींद नहीं लिए शरीर में थकावट हो ऐसे जो भौतिक कारण होता है आप जानते हैं उधर सुदी ना हो वो भी नींद आती है ये सब आप जानते हैं मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा मानसिक रूप में जब हम किसी विषय में प्रवेश नहीं करते हैं जबरदस्ती होता है तब उसमें नींद आती है जो विषय हम अध्ययन कर रहे है उस विषय को जब हम समझते जाते हैं इसके लिए आपको खुद को विचार करना पड़ेगा शुरू शुरू में सबके साथ ये होता है जिसका अभ्यास नहीं है सौदर्य प्रारंभ करेगा और रुचि नहीं बन रही है तो नींद आएगी तो उसमें रुचि कैसे पैदा हो उसमें जो विषय है उस विषय को जब आप समझना चाहेंगे उसमें जोर लगाएंगे जोर लगाएंगे तो नींद नहीं आएगी क्या कह रहा है वो विषय उसको समझने का प्रयास करेंगे अपने हो अपने तो नींद नहीं आती है शुरू शुरू में जब हम आए तो छह महीने तक हम आएंगे ऐसे अरुचि होती थी नींद की बात तो अलग है अरुचि की बात है लेकिन छ महीने के बाद जब पढ़ने लगे तो धीरे धीरे ये अरुचि हट गई और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रुचि बढ़ती जाएगी विषय समझ में आ जाए तो आपकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी उसके ऊपर हम विचार ही करना नहीं चाहते तो रुचि तो बनी रहेगी और विचार करते हैं कहीं आप अटक गए तो आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उसका समाधान दूसरों के पास जाकर आपको समाधान करना पड़ेगा ऐसे शिविर में आ गए अथवा आपके क्षेत्र में कोई विद्वान आ गए कोई पंडित आ गए पुरोहित आ गए इनसे आपने उत्तर किया अथवा आपके किसी के साथ संबंध में फोन में भी आजकल विद्वान लोग आपको शंका समाधान करने का अवसर देते हैं तो जैसे आपको विषय समझ में आएगा आपकी शंका दूर हो जाए तो आगे फिर आप गति करेंगे तो एक तो इसमें रुचि पैदा करनी है इसमें जो विषय लिखा है उसको व्यवहार के साथ जोड़कर देखना है कल्पना करिए वहां पर लिखा है कि सत्य बोलना चाहिए अब सत्य बोलने से लाभ लाभ बहुत गिनाए होंगे लेकिन तो आपको अरुचि होगी क्यों अरुचि हो रही है हम उस विषय को ग्रहण नहीं कर रहे आपको व्यवहार में देखना पड़ेगा कि सत्य बोलने से क्या हो रहा है और वहाँ लिखा है सत्य बोलने से क्या हो रहा है दोनों का आपको तुलना करनी पड़ेगी तो वहां जो लिखा है वास्तव में व्यवहार में ऐसा होता है या नहीं होता है जब उसके ऊपर आप विचार करने लग जायेंगे तो आपकी अरुचि दूर हो जाएगी प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे ये हट जाएगी और एक बार नींद आ जाए तो अगले दिन से बंद कर देना ये ठीक नहीं है बार बार आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे औरूचि भी दूर हो जाएगी और नींद भी बुरी हो जाएगी दूर हो जाएगी साधना करते समय पैरों में दर्द तथा पानों में शून्यता पा आ जाती है ये स्वाभाविक बात है जब बैठने का अभ्यास नहीं है आप नया नया अभ्यास कर रहे प्रारंभ करेंगे तो ये स्थितिता आएगी आएगी उसके लिए कुछ स्थूल उपाय मैं बताता उसका आप प्रयोग करें जैसे आपको व्यायाम के समय आचार्य कर्म मिर्जा आपको तिपिरी आसन कराते हैं उपासना में जब आप घर में बैठेंगे तो तिपिरी आसन करके ही बैठिए तो उसमें क्या होता है रक्त का संचालन पैरों में हो जाता है दूसरी बात है जब आप आगे की ओर झुककर बैठेंगे प्राय हम लोग बैठते हैं थोड़ा तो तो सामने की ओर झुक बैठते हैं तो आपको पीछे की ओर झुक बैठना है ज्यादा झुकना नहीं है नहीं तो गिर जायेंगे पीछे तो पीछे के मतलब सीधा बैठे भूमि के साथ 90 का कोण उत्पन्न करके बैठे और जब भी दर्द हो थोड़ा सा पीछे हो गए फिर सीधे हो गए तो इससे क्या होता पैर की जो शून्यता है वो दूर हो जाती है छह महीना लगातार आप अभ्यास करेंगे किसी एक आसन में तो धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा आगे पेड़ में शून्यता नहीं आएगी नियम यह है कि आपका शरीर के बाहर पहले दिन मैंने आपको आसन बताया था और उसमें बताया था कि रोज नहीं बताएंगे तो बैठते समय पूरे शरीर का भार जो है आपके नितंबों के ऊपर रहना चाहिए पैरों में घुटनों में टखनों में भार नहीं होना चाहिए हल्का रहना चाहिए बिल्कुल हल्का रहे तो उसमें शून्यता भी नहीं आएगी और दर्द भी नहीं होगा लेकिन फिर भी किसी के शरीर में ऐसी स्थिति न हो तो घुटनों में जो दर्द होता है उसके लिए बहुत सारे व्यायाम आपको आचार्य जी कराते हैं तो व्यायाम आदि करें और फिर भी ना हो तो पैरों को थोड़ा खोल कर आगे की ओर बढ़ाकर रखें और बैठने का अभ्यास जो करेंगे नितंबों के ऊपर भार है आपको पता चल जाएगा। स्वामी जी भी हमको सिखाते थे स्वामी सत्यपति जी महाराज तो कहते थे कि इसको जैसे हाथ आपको ऊपर उठाकर कराने के प्रयास करते हैं इसमें शरीर को ऊपर की ओर खींच देते है और शरीर को हिलाते हैं नितंबों के हिलाने से आपको पता चल जाएगा भार किसके ऊपर जा रहा है जंगलों के ऊपर है घुटनों के ऊपर है टखनों के ऊपर है ये आपको पता चलेगा जब हाथ को और सिर को स्थिर रखा कर आप शरीर को हिलाएंगे तो पता चलेगा जब आपको पता लग गया कि नितंबों के ऊपर बाहर है तो आपको अनुभव होना चाहिए अब शरीर की स्थिति ठीक है ऐसी स्थिति में बैठे अंत तक बीच में क्या होता है तो आप निर झुक जाते हैं पता नहीं चलता और जैसे पता चलता है फिर आप जागृत हो जाए शुरू शुरू में छह महीना तक आपको ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा छह महीने से के बाद आपका अभ्यास हो जाएगा आपको और ऐसी समस्या नहीं आएगी दूसरी बात है यदि आपको ऐसे ज्यादा समस्या हो रही है तो आप क्या करें? छोटा सा आसन ले लिया अथवा जैसे मुलायम पौले तो आते हैं तो उसको लेकर सीट के नीचे रख दिया जो नितंबो है उसके नीचे आपने रख दिया मोटा कोई आसन और पेड़ों को आसन के नीचे जैसे ये आसन में बैठे इनका पेड़ तो देखो नीचे है और बैठे हैं आसन के ऊपर तो ऐसे आप करने से इसमें भी कुछ सरलता रहती है इससे भी आपको लाभ हो सकता है प्रयास करिए व्यायाम को करते रहिए व्यायाम करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा आज भी यही पर विराम देते हैं शाम